संवेदनाओ के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है दामोदर अग्रवाल की कुछ बाल कविताएं। बड़ी शर्म की बात बड़ी शर्म की बात है बिजली बड़ी शर्म की बात जब देखो गुल, गुल हो जाती, जाती हो ओढ़ के कम्बल पल, सो जाती, जाती हो नहीं देखती, देखती हो यह दिन है या, या, या, या काली रात है बिजली बड़ी शर्म की बात है बिजली बड़ी शर्म की बात हम गाना गाते होते हैं या खाना खाते होते हैं पता नहीं चलता थाली में किधर दाल और भात है बिजली बड़ी शर्म की बात है बिजली बड़ी शर्म की बात जाओ मगर बता के जाओ कुछ तो शिष्टाचार दिखाओ नोटिस दिए बिना, बिना चल देना तो भारी उत्पाद है बिजली बड़े शर्म की, की बात है बिजली बड़ी शर्म की बात धूप खिड़की जो ही खुली की आकर अंदर झांकी धूप आकर पसर गई सोफे पर, बांकी बांकी धूप बैठ मजे से लगी पलटने रंग बिरंगे पन्ने पलट चुकी तो बोली आओ चलो पकाएं गन्ने और पकाने लगी ईख को फाकी फाकी धूप फिर वह रुककर एक मेड़ पर, उंगली पकड़ मटर की बातें करने लगी इस तरह चने और अरहर की दाने दाने पर हो जैसे टाकी टाकी धू गई क्यारी में ऐसे बाह पकड़ सरसों की बिछड़ी हुई मिली हो जैसे दो सखियां बरसों की घूम रही यो क्यारी क्यारी डांकी डांकी धू खिड़की जो ही खुली की आकर अंदर झांकी धूप तारे निकले हैं घेर चांद को चांदी जैसे तारे निकले हैं आज इकट्ठे ही सारे के सारे निकले हैं नीला नीला आसमान का महल बनाया है हर तारा है कमरा उसको खूब सजाया है खुली खुली सी खिड़की है गलियारे निकले हैं, घेर चांद को चांदी जैसे तारे निकले हैं। जैसे परियां आ जाती है कथा कहानी में झांक रहे तारे वैसे ही नीचे पानी में कमल खिले हैं या जल से गुब्बारे निकले हैं ढेर चांद को चांदी जैसे तारे निकले हैं नीचे से ऊपर तक सारा चांदी सोना है धुला धुला सा उनसे ही सब कोना कोना है कहीं कहीं कुछ बादल भी कजरारे निकले हैं घेर चांद को चांदी जैसे तारे निकले हैं, घेर चांद को चांदी जैसे तारे निकले हैं अभी आप सुन रहे थे दामोदर अग्रवाल की कुछ बाल कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल